नमस्कार स्वागत है आप सभी का और हम लोग अलग अलग मेहमानों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं अभी महाराष्ट्र का एक ग्रुप है जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और पवार जी हमारे साथ है नमस्ते ओम शांति कैसे हैं आप जी जी जी बताइए आपका अनुभव पहली बार आप दुबार दुबार आये यहाँ पर हम इधर दोबारा जी जी जी बताइए अनुभव ग्लोबल सबमिट का ये अच्छा अनुभव आया था ये ये सब लेके <laughs> बर, ले हम दूसरे बार जी जी जी और उनसे ज्यादा हम अब मिल गए बिल्कुल हम जो उन दीदी के साथ आए उस दीदी ने बहुत अच्छा को जी और उसने बहुत इधर का जो कुछ है दिखाने गया हम बहुत प्रसन्न हुए जी जी अच्छा ये बात है पहली बार जो हम शिव बाबा से जो कुछ सीख गए हैं उससे ज्यादा ज्यादा हमको सीखने को हम्म जी जी पवार जी मैं चाहूंगा कि यहाँ से क्या लेके जा रहे आप यहाँ से बोले तो थोड़ा सा बाबा ने जैसा अपने लाइफ में सेक्रीफाइस किया है हम्म hmm. उससे थोड़ा इतना तो नहीं हम कर सकते हम्म hmm. हम्म लेकिन थोड़ा बहुत जी जी जी उससे मरने में बोलते हम्म हम्म पकड़ी उतना शिक्षा जिंदगी में जरूर करूंगा बाबा के लिए हम्म hmm. हम्म hmm. और लोगों को भी यही में बताने का प्रयास करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद पवार जी बहुत ही सुंदर अनुभव सुनाया बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का अभी हमारे साथ दिलीप थोरे सर है महाराष्ट्र पूना से यहाँ पर आए हुए हैं दिलीप थोरे सर स्वागत है आपका नमस्ते नमस्ते कैसे हैं आप बहुत अच्छा है और बाबा की भूमि में हम जब आए हैं <laughs> जी तो यही प्रसन्नता ही प्रसन्नता है बिल्कुल बिल्कुल आप जो भी चाहे मन में लिया तो इधर आने के बाद और आने वक्त ही पूरा हो जाता है सही बात। ऐसा मेरा दूसरा अनुभव है बहुत सुंदर बहुत सुंदर ऐसा है कि इस धरती का इस जमीन का को पावर है जी जी जी और इतने बड़े सम्मेलन के लिए समिट के लिए हमको चांस मिल गया ये भी हमारा भाग्य है भाग्य बोलो तो बाबा ने बुलाया है ऐसा मेरे को लगता है अचानक से हम इधर आ गए जी जी जी एक बात ऐसी है कि समिट में जो विषय रखा था वो विषय बाहर वालों ने सोचा था क्या नहीं मेरे को मालूम नहीं लेकिन अपने ब्रह्म कुमारी के ये यूनिट ने जो विषय लिया है की जिसकी अब जरूरत है बिल्कुल और बिल्कुं। बाबा के हर मुरली में अभी अभी ये महीने में जो भी मुरली आती है तो तो दो तीन दिन के बाद मुरली में आता है कि अभी क्लाइमेट जाने वाले हैं ये होने वाला है और दुनिया तो नई दुनिया तो साका जाने वाले हैं हम अभी सतयुग का जो अभी अंक शास्त्री परसों परसो दो चार दिन के बाद आ, मैंने देखा पहले की वो बोल रहा था कि अभी थ्री टू थ्री यानी तो तैतीस को नया युग शुरू होने वाला है वो सच युग वाला है बोलो तो बाबा की मुरली में जितने पहले बाबा ने सोचा था और ये आज हो रहा है ये हमारा भाग्य है कि हमको सुनना मिलता है और हमारे पास साथ में जो हमारे सेंटर में काम करने वाली जो बहन जी है वो दोनों भी हमको बहुत अच्छी तरह से रोज ये की बात बताती है समझाती है योगा की जो भी अच्छी लगा और अच्छा लगा और हमारा ग्रुप जो है वो जो पहले बार आए हैं, वो भी बहुत बहुत समाधानी हो गए है अच्छा तो बार बार आने की यही है तो भी सोच रहे क्या बात चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही सुंदर आपने ग्लोबल सबमीट का जो विचारधारा है वो आपने सुनाया और आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए क्या करते हैं आप मैं तो रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर हूँ डिस्ट्रिक्ट पूना अहमद नगर नंदूरबार औरंगाबाद उस जिले में हमने काम किया है अच्छा अच्छा और अपनी जो अभी अभी बोला था अच्छा। कि वो एजुकेशन के वो उसमें प्रोग्राम लेने का है। हुँ, हुँ। एक अच्छी खबर में सुना रहा हूँ आपको अरे वाह हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है आयुक्त तो कार्यालय पुनः उसने दो एजुकेशन में काम करने वाले अभी इधर उनको यहाँ भेजा है नहीं। खास नहीं। वो प्रोग्राम कैसा है कैसा चल रहा है वो पैसा ले सकते हैं कोई सेंटर से हमारे वो मनोरमा अवारे बोल के एक ऑफिसर है महानगर पालिका मेरे को कल मिली थी इधर वो इधर आए हैं मेरे को लगता है की बाबा की जी इच्छाए है वो पूरी करने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं और होने वाले हैं। एजुकेशन में तो काम करेंगे हम बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पार्टनर में अभी हम स्कूल में जाके मैं तो अभी एक दो स्कूल में गया लेकिन वो दीदी और हमारे जो बाकी के लोग हैं वो स्कूल में जाके नशा मुक्ति के प्रोग्राम ले रहे हैं एक दो महीने से चल रहा है वो कार्यक्रम अरे वाह चलिए बहुत सुंदर अनुभव आपने साझा किया हर क्षेत्र हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत बहुत साधुवाद आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएँ थैंक यू नमस्ते नमस्ते, नमस्ते. वतन बाबा बाहे पसारे इशारों से बुलाए बाबा है पसारे इशारों से बुलाए नैनों में अपने स्नेह लिए शांति शक्ति भरने लिए ऐसी लगन में तू हो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 मन पंची तू मीठे वतन बाबा बाहे पसारे इशारों से बुलाए बाबा बाहे पसारे इशारों से बुलाए आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सेवन पॉइंट आइए एक और मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं नमस्ते ओम शांति नमस्ते ओम शांति। कैसे हैं आप बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका मैं सुरेखा जी जी सुरेखा जी स्वागत है आपका और बताइए कैसा अनुभव है आपका ग्लोबल सबमिट में आकर हूँ जी जी हाँ आई है बाबा ने बुलाया ऐसे यहाँ का अनुभव बहुत ही बढ़िया है जब हम पांडव भवन गए थे तो वहाँ जो मेडिटेशन किया मैंने बाबा के रूम में वो जो ओरा है वहाँ का बहुत एक्सलेंट है अच्छा रूम के अंदर जाते ही जो आपको वहाँ मैं थोड़ा और के ऊपर बहुत विश्वास रखती हूँ जी के लिंग का भी तीन चार कोर्सेस की है तो वो जो अंदर जाते रूम का औरा इतना अलग है हम्म और वहाँ जो बाबा की कुटिया में हमें कुछ देना है बाबा को तो मैं थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव है मेरा तो मैंने बाबा को बोल दिया कि बाबा मुझे ग्रोथ देना है यहाँ अच्छा। तो मैंने बाबा को खत भी लिखा बहुत बड़ा जिसमें मुझे जो चाहिए कि कैसी जिंदगी चाहिए कैसा मेरा घर स्वर्ग है जैसे हम हॉस्पिटल में गए तो भाई जी ने बोला हमें की पांच दवाइयाँ लेनी है आपको प्रेम खुशी शांति संतुष्टता धीरज तो मैंने बाबा को बोल दिया आज से मैंने पांच दवाई ले ली है और क्रोध तो मेरी जिंदगी से चला ही गया है अच्छा अच्छा। तो लेकिन आज तक मैं कोई गुस्सा नहीं हुई एकदम कूल और शांत हूँ क्या बात? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके जी जी और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रहे जब हम अभी हम तो कलियुग में है तो बहुत सारी आजू में इनर्जी जो है वो तो है, अच्छा है जिज्ञासा रहा और आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है ट्रांसफर हो गई है नेगेटिव एनर्जी खत्म हो गया है और बहुत ही अच्छा एक नयू लाइफ आप लेकर यहाँ से जा रहे हैं तो हमारी और बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत मंगल काम है ओम शांति थैंक यू थैंक यू ओम शांति आप सुन रहे हैं रेडियो मधुवन वन जीरो सेवन पॉइंट एट ऑफ बेला है उत्तम मधुर मिलन का संगम युग है जिसका नाम परम पवित्र किरण से सबसे ओ अपना धाम बेला है उत्तम मधुर मिलन का संगम योग है जिसका नाम परम पवित्र किरण पर से सबसे ओ चाओ अपना धाम, देह से खुद को करके न्यारा बनके के फरिश्ता सबका प्यारा देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको पूड़ जा मन पंची तू मीठे वतन मन पंची तू मीठे वतन बाबा है पसारे इशारों से बुलाए बाबा बाहे पसारे इशारों से बुलाए संग मैंने निहारे सबसे सुहाना है मंजर बड़ा ही सलोना प्यारा अनुभव दिल में हुआ है ऐसा असर संसं नैन निहारे सबसे सुहाना है मंजर बड़ा ही सलोना प्यारा अनुभव दिल में हुआ है ऐसा असर साक्ष्मतन से तू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 बाबा बा है पसारे इशारों से बुलाए बाबा बाह पसारे इशारों से बुलाए नैनों में अपने स्नेह लिए शांति शक्ति भरने लिए ऐसी लगन